श्री श्रीपरमात्म नम अथ सप्तमोध्याय श्रीभगवाच मय आसक्त मना पाथ योगम युजन्मदाश्रय आशंश्रम यासी तछृो पदछेद मयि आसक्त मनाह पार्थ मना पाथ योग्रय असंश्रमग्रम यसि तत्सृढ़य शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ मयि आसक्त मना अनन्य से मुझ आसक्त आसक्तचि तथा अनन्य भाव से मदाश्रय मेरे परायण होकर योगम योग में लगा हुआ तो यथा जिस प्रकार से समग्रम संपूर्ण विभूति बल ईश्वर ईश्वरियादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप माम मुझको असंशय ज्ञास्यसि जानेगा तत उसको सुन श्रृणुसुन ज्ञानमते हम सविज्ञानद वहाम्य शीषत यज्ञा नेह भूय ते अहम् इदं ज्ञात पदछेद ज्ञानते अहम न इह भूयः अन्यत् यूय अवशिष्यते अन्वय इव शब्द अहम् मय ते तेरे लिए इदम इस सविज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञानम तत्वज्ञान को अशेषतः संपूर्णतया वक्ष्यामि कहूंगा यत जिसको ज्ञात्वा जानकर इह संसार में भूय फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्य जानने योग्य नवशिष्य शेष नहीं रह जाता मनुष्याण सहस्रेशु कशिद सिद्धे यतता सिद्धा वेत्ति तत्वतः। पद मनुष्याणाम पदछेद मनुष्याण सहस्रषु कतति यतता कश्चि मेत्ती तत्व अन्वय एव श सहस्रषु हजारों मनुष्याणाम मनुष्यों में कश्चित कोई एक सिद्ध मेरी प्राप्ति के लिए यतति यत्न करता है और उन यतताम यत्न करने वाली सिद्धानाम योगियों में अपि भी कश्चित कोई एक मेरे पारायण होकर माम मुझको तत्वतह, तत्व से अर्था यथार्थ रूप से वेत्ती जानता है भूमिरापोनलो वायु खम् मनो बुद्धिवी भिन्ना प्रकृतिरष्ट पदछेद भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धिहार इं मे भिन्ना अष्टधा अपर्यमित प्रकृति विधि में पीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत् पदछेद अपरा इत तो अन्या प्रकृति विदि में जीवभूता महाबा ययाईद धार्यते इयम् शब्दार्थः भूमि पृथ्वी आप जल अनल अग्नि वायुः वायु खम आकाश मनः मन बुद्धि बुद्धि च और अहंकार अहंकार एवं भी इस प्रकार इम यह अष्ट आठ प्रकार से भिन्ना विभाजित मे मेरी प्रकृति प्रकृति है इम यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो हे महाबाहो इत इससे अन्यम दूसरी को यया जिससे इदम यह संपूर्ण जगत जगत धार्यते धारण किया जाता है मैं मेरी जीवभूता जीवरूपा पराम परा अर्थात चेतन प्रकृतिम प्रकृति विधि ज्ञान एक भूतानी अहम् कृष्णस्य धार अह कृष्णसगत प्रभु प्रलयस्त पदछेदी भूता उपधारय कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा इम शब्दार्थ इति ऐसा उपधार्य समझ कि सर्वाणी संपूर्ण भूतानि भूत एक इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और अहम मैं कृत्न संपूर्ण जगतः जगत का प्रभव उत्पत्ति तथा तथा प्रलय प्रलय हूँ अर्था संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ मत् परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वद प्रोत सूत्रे मणिगड़ पदछेद मत् परतरम नंचिस्ति धनंजया मयि सर्वदे मणिगड़ाईव अन्वय इव शब्द धनंजय हे धनंजय मत्त मुझसे अन्यत भिन्न दूसरा किंचित कोई भी परतरम परम कारण न नहीं अस्ति है इदम सर्वम संपूर्ण जगत सूत्रे सूत्र में मड़ी मणिगड़ा मड़ियों के ईव सदृश मई मुझ में प्रोतम गुथा हुआ है रसो हम रसोहम्सु या प्रभास्मे शशि सूर्य योह, सूर्यो प्रणवसर्वेदेशु शब्द खेपौषम पदछेद रस अहम असु कौंतेय प्रभा अस्मि शशि सर्वविदेशु प्रणव सर्विदेशु शब्द खेपौरुषम अन्वय शब्दाथ हे अर्जुन अहम् मैं असु जलमी रसह, रस रसह शशि सूर्यो चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश अस्मि सर्व वेदेशु, संपूर्ण वेदों में प्रलवह, ओंकार हूँ खे आकाश में शब्दह, शब्द और नृषु शोम पौरषम विभावसो गृथिव्या तेजसचास्मी भावसो जीवन सर्वूतिषु तपस्ास्मी तपस्वी पदछेद्य गृथिव्या अस्मि विभावसो तेज चीसो जीवन सर्वूतेषु तप्च तपस्वी अन्वय शब्दार्थः शब्दारृथिव्या पृथ्वी में पुण्य पवित्र गंधः गंध च और विभावसो अग्नि में तेजह, तेज तेज अस्मि च तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवनम, जीवन जीवन हूँ च और तपस्वी तपस्वियों में तपह, तप तप अस्मि, हूँ सनातनम् बीज मूता पार्थसनातनम बुद्धिबुमता तेजस तेजस्तेजस्वीनाम पदछेद बीज मूता सनातनम् बुद्धिह अस्मि तेजह बुद्धिमता तेज तेजस्वीनाहम अन्वय एव पार्थ हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातनम सनातन बीजम, बीज माम मुझको ही विधि जान अहम्, मैं बुद्धिमता बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि और तेजस्वीना तेजस्वियों का तेजह, तेज तेज अस्मि हूँ बलम बलवता चाहम् कामराग धर्माविरुद्धो धर्मुद्धो भूतेषु कामों भर्तर्षभ पदछेद बलम बलवता अहम कामराग विवर्जिम धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्म भरतर्षभ अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्षभ हे भरश्रेष्ठ अहम्, मैं बलवता बलवानों का कामराग विवर्जित आसक्ति और कामनाओं से रहित बलम बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और भूतेषु सब भूतों में धर्माविरुद्ध, धर्म के अनुकूल, अर्थ शास्त्र के अनुकूल अकूल काम अस्मि, अस् ये सात्विका चत्काभाजशास्तामसाच मत्वे तान्विधि नहं तेसु ते मयि पदछेद ये चे सात्वाजसा चे मत न तो अहम तु ते मयि अन्वय एव भी ये जो सात्विकाह से उत्पन्न होने वाले भावा भाव हैं और ये जो रजोगुण से च चथा तामसाह तमोगुण से होने वाले भाव हैं तान उन सबको तो मत एव मुझ से ही होने वाले हैं इति ऐसा विधि ज्ञान तो परंतु वास्तव में तेषु उनमें अहम मैं और ते वे मुझ में न नहीं है गुणमयदम जगत् मामेभ्यः नजाती पदच्छेदः परम पदछेदिगुमय भाव इदम जगत् मोहिम न अभिजाति माम मेभ्य परम अव्यय अन्वय एवं शब्दार्थ गुणमय गुणों के कार्यरूप सात्विक राजस और तामस इन त्रिभि तीनों प्रकार के भाव भावों से इदम् इदम यह, सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मोहितम मोहित हो रहा है इसीलिए एभ्य इन तीनों गुणों से परम परे माम मुझ अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभिजानाती जानता दैवी षा गुणमयी मम मयादुरया मेव प्रपद्य माया तर पदछेदवी गुणमयी मम मुरतया मे प्रपद्यन्ते मायाम माया तर अन्वय एवं शब्दार्थ शब्द क्योंकि दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी त्रिगुणमयी मम मेरी माया माया दूरया बड़ी दुस्तर है परंतु ये जो पुरुष केवल माम मुझको ही निरंतर प्रपद्यंती भजते हैं ते वे ऐताम इस मायाम माया को तरंती उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते तर्जाते नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्य नाधमा मृतज्ञान आसूरम भाव्रिता पदछेद न मकृतिन मूढ़ा प्रपद्य नाधमा म अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता अन्वय एवं शब्दार्थ माया माया के द्वारा अपहृत ज्ञा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुरम भावम आसुर स्वभाव को आश्रिता धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच दुष्कृतिन दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा लोग माम मुझको न नहीं प्रपद्यंते भजते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकतीनर्जुन आर्जिज्ञासुरा ज्ञतर्षभ पदछेद चतुर्विधा भजंते मना सुकृतिन अर्जुन आर्ता जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी भरतर्षभ अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्षभ अर्जुन हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुकृतिन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थार्थी, आर्त आर्त जिज्ञासु जिज्ञासु और ज्ञानी ज्ञानी ऐसे चतुर्विधा चार प्रकार के जना भक्तजन माम मुझको भजंती भजते हैं त्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो प्रियनो अहंस मम प्रिय पदछेद्ञा एक विशिष्य प्रियन अत्यथं अहंस मं प्रिय न्वय एवं शब्दार्थ तषा उनमें नित्ययुक्त नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक भक्ति अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी ज्ञानी भक्त विशिष्य अति उत्तम है ही, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानीन ज्ञानी को अहम मैं अत्यर्थम अत्यंत प्रिय प्रिय हूँ ज और सह वह ज्ञानी मम मुझे अत्यंत प्रिय ्रीह उदारा सर्वेते ज्ञानी वात्म मे मत आस्थित सहि पदच्छेदः गति पदछेद उदारा सर्वेएते ज्ञानी तो आत्मा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 ज्ञानी तो साक्षात आत्मा मेरा स्वरूप एव ही है ऐसा में मेरा मतम मत है ही क्योंकि सह वह युक्त आत्मा मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तम अति उत्तम गति स्वरूप माम मुझ में गतिस्व मोझ्मे आस्थ अच्छी प्रकार स्थित है, बहु बहूना जन्मनामं ज्ञानवाम प्रपद्य के वासुदेव शमी स महात्मा सुदुर्लभ पदछेद बहु नाम जन्म नाम जन्म ज्ञानवान माम सर्वम इति सर्व महात्मा सुदुर्लभ है अन्वय एव बहु नाम बहुत जन्म नाम जन्मों की अंत अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व्ञान को प्राप्त पुरुष सर्व सब कुछ वासुदेव वासुदेव ही है इति इस प्रकार माम मुझको प्रपद्यते भजता है सह वह महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्युर्लभ कामस्तृतज्ञा श्ते प्रपद्यदेता तम निस्था प्रकृतिया स्वया निता पदछेद कामेह तैहत तैह, प्रपद्यन्ते ऋतानप्यता तम तम निम आस्था प्रकृतिया निता अन्वय एवं शब्द तैह, तैह उन उन काम भोगों की कामना द्वारा कृतज्ञा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग स्वया अपनी प्रकृति स्वभाव से नियताह प्रेरित होकर तमतम उस उस नियमम नियम को आस्थाय धारण करके अन्य देवताह, अन्य देवताओं को प्रपद्य भजति हैं अर्था उजती हैं यो यो यम्या भक्त श्रद्धाचिछति तलाम श्रद्धा ताव्य यह पदछेद यमिया भक्तः इच्छति तस्य तस्य तनु भक्त एव विद्धामि अहम् श्रद्धा इयम् विदाह शब्दार यो जो जो भक्तः भक्त सकाम भक्या जिस जिस तनुम् देवता के स्वरूप को श्रद्धा श्रद्धा से अर्चितुम पूजना इच्छती चाहता है तस्य उस, तस्य उस, उस भक्त की श्रद्धाम श्रद्धा को अहम मैं ताम एव उसी देवता की प्रति अचलाम स्थिर विदा कर्ता हूँ स तया श्रद्धयाुक्त तस्राधनमीहते लभते चतः काम मय विद्छेद स्रद्धयाुक्त तस्धनम ईहते लभते चत काम माया विताये शब्दार्थ सह वह पुरुष तया पुष्तया उश्रद्धया श्रद्धास युक्त युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधन पूजन इहति करता है क्या और तत उस देवता से मया मेरे द्वारा एवं ही विहितान विधान किए हुए तान उन कामान इच्छित भोगों को ही निसंदेह लभते प्राप्त करता है ता हे अत् फल यान्ति मामपि यी मद्भक्ता पदछेद अंतत्त फल तवतीलमेधसा देवान देवान्देयज यभ यानी मी अन्वय एव का तत वह अल्पबुद्धिवालौका फल अंतवत नाशवान भवती है तथा देव यजह देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को या प्राप्त होते हैं और मदभक्ता मेरी भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मूझको अंति प्राप्त होते हैं अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मे मुद्धय परम भाव मयमुतम परेद परं भावं मम अव्य व्यक्तिमापन्नम मबुद्धय परम भाव मं अव्ययुम अन्वय बुद्धिहीन बुद्धिहीनपुरश मम मेरी अनुत्तमम् अनु अनुत्त अव्ययम्, अविनाशी परम परम भाव भाव को अजानत न जानते हुई, अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तिम्, व्यक्ति व्यक्तिभाकु आपन्न प्राप्त हुआ मे मानते हैं हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो नाभिजानाति लोको मजमव्यय पदच्छेदः न अहम् प्रकाशः योग योगमाया समावृतः मूढ़ अयम् न अजाती लोक मजम अव्यय अन्वय एवं शब्दा योग मया सवृता अपनी योगमाया से छिपा हुआ अहम् मैं सर्वस्व सबकी प्रकाश प्रत्यक्ष न नहीं होता इसलिए अयम यह मूढ़ अज्ञानी लोक जनसमुदाय माम मुझ अजम जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को न नही अभिजाति जानता अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है वेदा हम समतीतानी वेदाह समतीता वर्तमानी चाजुन भविष्याणी चूतानी वेद न कशन पदछेद वेद सम वर्तमानी अर्जुन तु वेद न कशन अन्वय शब्द अर्जुन हे समताता पूर्व में व्यतीत हुए च और वर्तमानी वर्तमान में स्थित च तथा भविष्याणी आगे होने वाले भूतानी सब भूतों को अहम मैं वेद जानता हूँ तो परन्तु माम मुझको कश्चन कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष न नहीं वेद जानता इच्छा द्वेष इच्छाद्वेश्त्थन द्वंद्वोहन भारत सर्वूता सर्गे यानी परदच्छेद इच्छाद्वेश समसत्त्थन द्वंदमोहन भारत सर्वूतानी संोहम सर्गे यवय शब्दार भारत हे भरतवंशी अर्जुन सर्गे संसार मे इच्छाद्वेश्थन इच्छा और से उत्पन्न द्वंद मोहेन सुख दुखादि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी सम्मोह सं अत्यंत अज्ञता को यानी प्राप्त हो रहे हैं ये यंत पापम पुण्य पुण्यकर्माण ते द्वंदमोहमुक्ता भजनते मृढ़्रता पदछेदा तो अंत पापम जान पुण्यकर्माण ते द्वंदमोहुक्ता भजनते मं दृढ़व्रता अन्वय तु परन्तु निष्काम भाव से पुण्यकर्मणाम श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाली ऐसा जिन जनानाम पुरुषों का पापम पाप अंतगतम नष्ट हो गया है ते वे द्वंदमोहनिर्मुक्ता राग रागद्विष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़व्रता दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजंते भजते हैं जरा मरण मोक्षाय मोक्षा मामश्रित यतंत ए ब्रह्म तद्दुकत्नमत्म कर्मचाखिल पदछेद जरामरमोक्षा आश्रित्य यत ते ब्रह्म तत्दुकृत्न अध्यात्म कर्म अखिलम् न्वय एवं शब्दार्थ ये जो माम मेरे आश्रित शरण होकर जरा मरण मोक्षा जरा और मरण से छूटने के लिए यतंती यत्न करते हैं ते वे पुरुष तत उस ब्रह्म ब्रह्म को संपूर्ण सम्पूर्ण अध्यात्म को च तथा चथा संपूर्ण कर्म कर्म को विदुह जानते हैं साधिभूताधिद च ये विदुह काले प्रयाणकाच मे विदुक्तस पदछेद साधिभूता ददव साधि ये विदुह प्रयाण काले माम युक्त चंतेदुहयुक्तचेतस अन्वय एव शब्द ये जो पुरुष साधी साधिभूताधिदम अधिभूत और अधिदैव के सहित च तथा साधी चथा साधिय यज्ञ के सहित सब का आत्मरूप माम मुझे प्रयाण काली अंतकाल में अपि भी विदुह जानते हैं ते वे युक्तचेतस युक्तचित्त वाली पुरुष मुझे च ही विदुह जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं ओ तत्सदिति श्रीमदगवदीता सुपनिष्सु ब्रह्म विद्याष्नाजुन संवाद ज्ञान विज्ञान विज्ञानोन्नाम सप्तम